अब ये आकर्षण बल विकर्षण बल और प्रत्याकर्षण बल को परिभाषित हाँ आकर्षण बल, हाँ, बल के बारे में बताया आकर्षण बल के बारे में बताया भाई जो दो जो चुंबकीय वस्तु को सामने आमने सामने रखने पर एक दूसरे के साथ पास आता है उसका नाम है आकर्षण बल ऋण आकर्षण धनाकर्षण भेदों से कुल मिलाकर के ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं इसको आकर्षण बल हम कह रहे हैं ठीक है ये ठीक है विकर्षण बल। उसी के, उसी को हम ये कणों के पास ले जाते हैं कई परमाणु में ये कणों के साथ जुड़ते हैं वो आकर्षण बल से ही जुड़ते हैं ठीक है ना, विकर्षण बल विकर्षण बल ये चीज होती है जैसा जितना ताकत से वो एक जगह में जुड़ते रहे उससे ज्यादा ताकत से दूर ले जाने वाले कार्य को हम विकर्षण बल कहते हैं जितना ताकत से जुड़ने की बल लगी हुई है उससे अधिक लगा करके उसको अलग फैलाने वाली जो कारी है उसको हम विकर्षण बल कहते हैं तो ये विकर्षण बल आरोपित है ऐसा बाबा ऐसा नहीं कहेंगे कि जितने निश्चित दूरी पर हो सकता है उससे ज्यादा नजदीक करने पर वो वो तो आकर्षण बल बड़ा तो विकर्षण हाँ? उसका विकर्षण से अच्छी दूरी में प्रतिष्ठित होता है जो सब विकर्षण बल की प्रयोग होता है मने पास में आने से विकर्षण बल की प्रयोग होता है आ, जैसे जो निश्चित दूरी है व्यवस्था के हाथ में आ, उससे पास अगर हम लाएंगे उसको तो विकर्षण तो वो उसको दूर हटाने का प्रयास वही वही उसी का नाम है विकर्षण बल ठीक है ना वो ठीक है बहुत बढ़िया अनुबंधन प्रत्याकर्षण प्रत्याकर्षण की मतलब यह होता है आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण प्रत्याकर्षण का मतलब यह होता है एक बार विकर्षित हो चुकी थी ठीक है उसको पुनः आकर्षण में परिवर्तित हो करके किसी के साथ सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ये प्रत्याकर्षण की मतलब है प्रस्थ। प्रस्थ प्रस्थ क्या जरा जैसा कोई चीज को हम तो विकर्षित कर दिया ठीक है न तो वो विकर्षित होने के पश्चात कोई चीज दूर चले गए दूर चले जाने के बाद किसी दूसरे विधि उसके ऊपर आरोपित होने के फलस्वरूप पुनः आकर्षण की क्रिया में आरूढ़ हो गया उसी वस्तु से। उसी वस्तु का तब उसको प्रत्याकर्षण कहते हैं प्रत्याकर्षण आरोपित बल है हाँ, प्रत्याकर्षण जो है परिस्थितियां बदलती रहते हैं बने वातावरण से स्वयं की क्रिया से स्वयं के आचरण से परिस्थितियां बदलती रहती है आचरण भी अपने परिस्थिति को बदलता है पर्यावरण में उसका वातावरण भी परिस्थितियों को बदलने में सहायक होता है तो इन दोनों का योकबल में कोई एक ऐसा स्थिति बनती है जो विकर्सित होने के लिए जो भाजक हो गया था वस्तु वो पुनः आकर्षण आकर्षण के साथ अपने वो सही स्थली में पहुंचने के लिए वो बाध्य हो जाता है इसको प्रत्याकर्षण कहते हैं ठीक है जो जैसा एक परमाणु से कोई एक अंश भाग गया छूट के भाग गया छूट के भागने के बाद थोड़ा देर के बाद पता चला वही अंश घूम फिर करके उसी अणु में आ गया ये प्रत्याकर्षित हो गए उसी परमाणु में आ गया ठीक है ये? ये ठीक है समझ में आता है किस प्रकार से है वो? मैं आपके पास आया आकर्षण हुआ फिर हाँ। तो दबाव उसमें बाहर गया हाँ। तो विकर्षण हुआ पुरा मेरे आकर्षित आने एकदम क्या ऐसे प्रत्याकर्षण ऐसे ऐसे बहुत ठीक है इसमें से कोई भी, भी बल जो है विकर्षण और में से कोई आरोपित बल नहीं है पाया हाँ आरोपित बल और स्वयं स्फूर्त बल दो बात पर विचार किया जाए हाँ। तो अभी एक चीज बोल रहा अभी हाँ? जो परंपरा में जो प्रचलित है हाँ। विकर्षण को ही प्रत्याकर्षण -प्रत्य कहते हैं हाँ? जो हिंदी भाषा में जो हम लोग विज्ञान की किताबों में पढ़ हैं विकर्षण को ही प्रत्याकर्षण करते हैं और आकर्षण अलग चीज अलग चीज ऐसा दो ही चीज तीन नहीं अच्छा ठीक है ठीक है अब आप दो ही मानते हैं तो उसमें भी कौन सा अपना वो चले जाता है जड़ कुछ नहीं जाता आप जड़, जड़ वत है है नहीं है अभी आप जो बोले हैं वो है दो ही ने पर अभी जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ संगत विधि से हमने प्रस्तुत हुए ठीक है न वो वस्तु के रूप में कैसा क्रिया के रूप में कैसा आचरण के रूप में कैसा काम करता है उसके ओर हमारा दृष्टिपात है उस विधि से हमने बता दिया अच्छा आपका मानने में हम कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं है आप कुछ भी मान लीजिए आप पूछेंगे जिस शब्द के आधार पर वस्तु को उसको हम इंगित कराएंगे ठीक है नी बाबू अनुबंधन से भार या भार से अनुबंधन क्वेश्चन कैसे हाँ भार बंधन से अनुबंधन क्वेश्चन प्लेस करेंगे हाँ। भार बंधन से भार होने के आधार पर ही अणुबंधन में आता है हर एक परमाणु परमाणु में भार रहता है वो भार एक प्रकार से ये पूरा ये परमाणु को बांधने का काम किया रहता है वो एक अनुबंधित करके रखता है इसको बनाए रखना है इतने भार को इसका नाम है भार बंधन तबीत मध्य में जकीरा बनता है भार के लिए उसको बनाए रखना है आश्रित परमाणु जो चारों तरफ घूमते हैं उनका भी उसमें भागीदारी है बीच में जो काम करते रहते हैं उनका भी भागीदारी है इन पूरे परमाणु का भागीदारी है वो भार को बनाए रखना तो परमाणु गठन होने का नाम ही है भार ऐसा बस खत्म हो गया एक ही बात बात फिर परिभाषित करना चाहिए आप एक बार मतलब भार बंधन को फिर से परिभाषित करना चाहिए क्योंकि इसके पहले जो आशेज आ रहा था भार बंधन ऐसी वो ये था कि जब हम किसी वस्तु को रोक रहे हैं उसकी अपनी जो स्थिति बनने वाली थी उससे जैसे कोई ठोस पदार्थ को ले ठोस पदार्थ को धरती में पहुँचने ऐसी रोक रहे हैं समय जो आपको बल लगाना पड़ता है उसको भार कहा गया ठीक हैिभाषा ठीक है, थीक है थीक थीक तो थीक थीक जो आप अभिभाग कह रहे हैं उसको फिर ठीक से परिभाषित होना चाहिए वो क्या आशा है देखिए तो सुनिए उसको देखेंगे अगर उस भार को प्रदर्शित करेंगे तो अनुबंधन से भार बंधन होता ऐसा दिखाई पड़ता है, है ना? जो देखिये अनुबंधन हो रहा है तो भार को दोनों में रिजल्ट एक ही मिलता है बाबा दो शब्द आ गया एक में भार आया एक में भार बंधन आया पहली बार में भार शब्द आया अभी भार बंधन आया ये भागंधन को परिभाषित किया दोनों वस्तु के रूप में क्या है? वस्तु के रूप में दोनों अलग लगते हैं वो वो उसको थोड़ी सी ध्यान से समझने की बात अभी अपन परमाणु की बात कर रहे हैं वैसे है ना, पिंड की बात नहीं कर रहे हैं। पिंड की क्रियाकलापों को हम जितना आसानी से समझ पाते हैं उतना आसानी से परमाणुओं का क्रियाकलाप को समझने के लिए थोड़ी सी और ज्यादा मेहन बुद्धि लगाना पड़ेगा ऐसा मुश्कूल लगता है तो उसको आप सोच लीजिए आप लोग तो महा हैं तो इसमें क्या है अणु में तो अपन परमाणु में तो ये अपन मान लिए हैं आप हम सब ये समझे हैं मध्य में अंश होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अंश होते हैं ये बात को मान लिया अब ये भी अब हम माने हैं कि भाई चक्कर लगाने वाले हैं उनमें कोई भार होता नहीं है ये भी मान लिये हैं अब भार का बात कहाँ है सब पूछा मध्य में जो जकीरा बना रहता है यही भार का व है अब बंधन कैसे हो गया पूछा इन भार को बनाए रखने के लिए सारा चक्कर लगाए रहते हैं ये चक्री जो घूमता काय के लिए पूछा ये भार को बनाए रखो इस परमाणु के अर्थ में यही भार बंधन है भार के साथ ये सभी घूमने वाले जो परिवेश में घूमने वाले अंश हैं वो सब अनबंधित रहते हैं इसको बनाए रखना जब कभी ये बनाए रखने में कमजोरी करते हैं बीच वाला पुनः बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग देता है इतनी तो बात है छोटी सी बात इतनी तो कथा है महाराज इस कथा के अनुसार परमाणु में भार बंधन होता है अपन स्वीकार सकते हैं एक तो ये बात हुई उसके बाद अनुबंधन की बात आती है ऐसे भार बंधन से संपन्न परमाणु में एक जगह में होते हैं उसको अनुबंधन कहते हैं अनुबंधन का मतलब क्या है ये भार सब एकत्रित हो गए एक दो तीन चार दस हजार करोड़ अरब परमाणुओं का भार एक जगह में हो गया उसका नाम है अणुबंधन ठीक है अणुबंधन में जो परमाणु मैंने भार बंधन जो चीज उसको पहचानने के लिए हम भौतिक तुलाकू बनाना इतना आसान नहीं है। वो गणित से ही उसके बारे में भाव को लाना पड़ेगा मेरे आंसर, है ना कोई ना कोई क्यूब स्क्वायर में कितने परमाणु हो सकते हैं पहले वो मेजरमेंट एक इतना अंश की परमाणु में कितना भार उतने को तोलने पर एक, एक स्क्वेयर फूट तोलने पर जितना होता है वो उतने संख्या में बांट देना इस गणित से हम एक, एक तालिका बना सकते उसको उसके लिए भौतिक तुला बना करके तुम तोल देव कहोगे परमाणु तोलने में नहीं आएगा अणु और अणिरचित कोई न कोई पिंडे तोलने में मिलेगा ये व्यवहार में जो हमको मिलता है वो मैंने परमाणु के बाद की कई अवस्था को नाकने के बाद ही हमको व्यवहारित होने के लिए वस्तु मिलता है ये बात को हम विश्वास करना चाहिए और होता इतने ही ठीक है या? ये ठीक है गलत हो गया इसको थोड़ा ध्यान देना है? इसको थोड़ा ध्यान देकर देखूंगा और ध्यान देने की जरूरत जरूर ये इसको गठित प्रसिद्ध वैज्ञानिक मान्यता क्या है इस मामले तो में जरूर ठीक से जो अभी तक जो है उसके आधार पर तो यही कि ये जो भार बंधन की बात हो रही है परमाणु में है? वो और जो अणुअरचना बनकर पिंड तक जा रहा है उसका जो भार वो दोनों जुड़ा हुआ है बल्कि जो अभी आप कह रहे थे कि एक निश्चित आय वो लेकर है ना उसमें जितने परमाणु उसकी संख्या गिनेंगे उसका पूरा भार लेंगे उससे भार देंगे तो एक का भार इस से इस ढंग से, से अनुबंधन से अनुबंधन से भार, भार बंधन का वो प्रतिपादन होता है अनुमान हाँ, होता है वास्तविकता हाँ, हाँ, में हाँ, होता क्या है वो भार बंधन से ही अनुबंधन प्रमाणित रहता है ये बात सच्चाई है रहता ऐसा है हम गणना ऐसा करते हैं ऐसा सोचना चाहिए ये, ये साधारण है शायद ठीक। हाँ। अच्छा इसमें कोई खास प्रतिकूलता भी हमको नहीं दिखता जो होने को हम आपका पैर से सिर तक नाप लिया तो क्या बुरा हुआ और सिर से पैर तक नापना क्या हुआ? नाप लिया तो क्या बुरा हुआ तो दोनों में से तो हमको एक ही तो मिल रहा है रिजल्ट तो एक ही मिल रहा है आप कुछ और बोल रहे कुछ और बोल रहे जो वैज्ञानिक अवधारणा आज की प्रचलित उसके आधार मैंने सारे रिएक्शन होते कुछ और कहना होगा बता ज्ञान अर्जन करा फटाफट चलो ठीक है मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ एक तो ये बात होगी ना जिससे आपको देख रहे हैं कि भार है एक एक परमाणु में भार है मतलब भार बंधन के कारण है, थे, थे, थे, थे, थे, उसके कारण फिर अनुबंधन है परस्पर परस्परता है ठीक है ठीक उसके कारण फिर पिंड बनता है पूरा हा, हा, चलता है और इसलिए अगर उसको हमको भार बंधन को नापना है तो हम पहले पूरे भार को नाप लेंगे उसमें उस पिंड में जितने परमाणु है उसकी संख्या बढ़ाने ठीक हो गए एक तो ये क्रम मतलब इस तरह देख सकते हैं इसको देखने में कोई घटना कठिनाई दिखती नहीं है दूसरी तरफ से जब बाहर का देखते हैं न? तो ये है कि दो परमाणु या अणु या अणु अनुरचनाए है ना आपस में मिलकर एक गठन बना रहे हैं।, हैं उस गठन की एक निश्चित दूरी है है ना उस दूरी को आप बनने ऐसी रोकते है उस समय जो बल आपको लगाना पड़ता है आ, उसको हाँ। भार के रूप में परिभाषित किया ठीक है ये तो तराजू तराजो राजू की बात में आ गये हाँ। वो ठीक है वो ठीक है ये बहुत जो है ना ऊपर आकर के बहुत स्थूल रूप में हम इसको ऐसा पहचानते हैं और सूक्ष्म रूप में गणित रूप में पहचानते हैं एक्चुअल अस्तित्व में होता है उसको भार बंधन को परमाणु में पहचानते हैं व्यवहार क्रम में जो भार है वो सेकंड वाला है और तात्विक क्रम में जो भार है उपहार बंधन उपहार यही यही बनता है यदि सद्बुद्धि से सोचा जाए तो रूट तो रूट, तो रूट पूरा इसी में हो पाता है ठीक है परीक्षण विधि अनुरचना अनुसंरचना की मोलिकुलर स्ट्रक्चर हो जिसके कारण अनुसंरचना होती है उसको बॉन्डोर जिस को जिस परस्परता के कारण ठीक है समझने जाएगा तो ठीक है अनुरचना तो में भी ताना बाना बनता होगा है उसको बॉन्डूल्ड सिस्टम को बॉन्ड हाँ ठीक है ये जो ये एक दूसरे परमाणु में जुड़ने की प्रक्रिया को आपको ही नाम देते हैं ठीक है वो दीजिए ना अणु रचना होता है ये बात सही है अणु से रचित रचनाएं है होते हैं ये सही है इसके बाद इसके बारे में क्या क्या तकलीफ है आपको हाँ। बोले नकलीफ स्पष्ट करने की बात है वही भार को हम पहचानने की विधि यही है जैसा अभी आप हम, आ, सोचा है यदि कोई चीज की एक परमाणु का भार को पहचानने के लिए परमाणु को कोई भौतिक तुला से तोला नहीं जा सकता वो गणती विधि से ही होगी उसमें यही युक्ति है कोई भी एक मैंने क्यूब है ना, एक क्यूब को छोटे से एक छोटे से क्यूब उसमें से कितना परमाणु हो सकता है उसको गणती गणना उतने भाग में वतने भाग में वतने एक क्यूब की तोल को बांट लेना यही तो परमाणु का तोल है और कौन सा तोल निकालोगे यही तोल निकालोगे खत्म हो गया बात अच्छा ये वो गणित विधि से वहाँ निकाला यहाँ जो है ना तराजू से तोल करके हम तोल, तोल निकाल लिया तो ये होगा ना कि परमाणु का जो तोल है वही उसका भार बनना है हाँ परमाणु का जो तोल है वही वो, वो, वो उसका भार है भार बंधन जो तो भार बंधन के बारे में आपको समझाए ना पूरा परमाणु में जितने भी अंश है उसको संरक्षित कर रखे रह रहते हैं भार बंधन ये भार बंधन का मतलब वो पूरा परमाणु का उद्देश्य है उसको बनाए रखना इसका नाम है भार बंधन तो वही जो है भार में वो भार के रूप में हमको गणित से मिलता है मिलता है आ, वो हो गया अब वो हो गये उसके बाद जो है ना धरती से धरती के साथ पुनः आता है उसके बाद जैसा ही हर वस्तु ठोस तो ठोस के साथ विरल विरल के साथ तरल तरल के साथ सहस्तित्व में होना रहता है उसको बीच में रोकिए उसका भार निकलता है ये आ गई वही विधि से जितने भी गैसिस का भार है आपको वैसा मिल रहा है पानी का तो भार मिलता ही है वो पत्थर कंकड़ का भार मिलता ही है अब क्या चाहते हो अब कौन सा अपने पास चाहने की वस्तु रहें तो इसमें कुछ और भी आप थोड़ा हाँ। जो गैस वाली बात है ना उसके भार के संदर्भ में तो पुनर्विचार करना पड़ेगा क्योंकि तो अभी तक जो गैस के भार का कस है, है ना वो इसके साथ ठीक नहीं बैठेगा उसमें हम लोग उसको पुनर्प्रिभाषित करना पड़ेगा इसके बाद जो गैस हिसाब से देखेंगे तो कोई हाइड्रोजन के बैलून को अगर हम मजन करने जायेंगे तो वो निगेटिव देख देगा हम अगर इस, तो इस तरह से परिभाजित करते हैं कि जिस स्थिति में उसका होना बनता है उससे होने में रोकने में जितना हमको पा लगाना पड़ता है वो तो बाहर तो तो है तो पॉजिटिव आ जाएगा तो एक्सप्लेन करते हैं ठीक तो कह रहे है उससे वो परिभाषित होता है क्योंकि निगेटिव भार तो हो नहीं सकते इस चीज का किसी भी सह अस्तित्व को अवरोध करने के लिए हाँ। जो जो बल लगता है वो भार वो वो फिर में वो अपने को काउंट करने में आ जाएंगे इस विधि से गैस का भार निकल जाएगा ऐसा भैयापूर्ण है अभी निगेटिव हो, सक, गैस हो, सक, हो सकता हो अभी गैस का भार निकलता है तो वो उल्टा बनाते उसको निगेटिव बताते हैं नैसा जैसा तो सुनिये सुनिए तो सही अभी जो है सिलेंडर में एलपीजी आती है उसमें पंद्रह किलो, किलो लिखा रहता है दस किलो लिखा रहता है बीस किलो लिखा रहता है कुछ भी किलो लिखा, भी किलो लिखा तो तो रहता तो उसकी है वो, वो, वो तरह होता है। हाँ जी वो खाली सिलेंडर में भरने की बात तोलने पर जो मिलता है उसको वो लिखे रहते हैं बात सही है तो वो तो वही है जो गुप्ताकर्षण के आधार परिभाषित है बस हो गया। लेकिन उसको हम अगर के आधार परिभाषित करें है? है? उसको अगर हम अनुबंधन के आधार परिभाषित करें तो जो उसके विरल के साथ होने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने में हम जितना बल लगाते हैं उसको भार गए तो फिर गैस के भार को तो ठीक से परिभाषित सठीक हो गया ना ठीक है ना क्या आपत्ति हुआ हाँ, हाँ, हाँ, देखिए इसमें हाँ हो तो आ, अच्छा हो गया अच्छा बढ़िया हो गया बढ़िया हो गया और परिष्कृत हो गया परिष्कृत हो गया परिष्कृत हो गया